और बहनों आपने देखा होगा देखोगे शायद देखा होगा तो कैसे कि मैं आज गवर्नर जनरल के पास चला गया था अखबारों में आएगा। और बाद में लिया साहेब के पास भी चला गया था ऐसा मौका आ गया दोनों के साथ काफी बातें हुई कुछ कर भी रही और न्याट साहब बीमार तो है मैंने देखा वो तो अभी भी बिछाने में पढ़ा लेना पड़ता है उनको तो वो छाती का दर्द हो गया था धड़कन था अभी वो तो नहीं है ठीक है लेकिन बहुत दुबड़े तो हो गए हैं तो लेते तो है वहीं गवर्नर जनरल के मकान पर ही तो इसलिए मैं वहाँ भी चला गया अब जवाहर लाल जी तो वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है सवाल जी यहाँ के हैं पीछे वहाँ का फिनेंस मिनिस्टर मैं भूल गया हूँ और सरदार पटेल और पीछे और दो वो भी मैं भूल गया वो सब साथ मिले थे कुछ न कुछ उन लोगों ने कर लिया है अभी क्या वो मैं पूरा पूरा व्यायाम नहीं आपको दे सकता हूँ शायद गलती भी कर लूँ तो ऐसा है अगर ये शब्द ऐसे अच्छी तरह से हो जाए तो हो सकता है कि इतनी इतनी भीड़ में हम पड़े हैं परेशानी में पड़े हैं उसमें से कुछ कुछ तो निकल पाए लेकिन वो तो ईश्वर के हाथ में है क्या होने वाला है और क्या नहीं आखिर में इंसान कोशिश ही कर सकता है ऐसे ही आप देख लेंगे कि शेख अब्दुल्ला साहेब आ गए हैं जिनको कश्मीर तो शे, शेरी कश्मीर कहते हैं ही भी ऐसा बहुत काम उन्होंने कर लिया है लेकिन सबसे आला दर्जे का काम जो उन्होंने किया है वो तो ये है कि कश्मीर में हिंदू मुसलमान सिख सब तादाद में तो मुसलमान ही बहुत हैं और हिंदू और सिख तो मुठ्ठी भर हैं ऐसा कह सकते हैं लेकिन कुछ भी हो उनको साथ रखकर ही चलते हैं और वो खुश न रहें ऐसा कोई काम नहीं करते पीछे तो हमने देखा कि वो तो, तो जम्मू में भी चले गए और जम्मू में तो हिंदू के तरफ से जातियां हो गई और काफ़ी जातियाँ हो गई वो पूरा पूरा बयान तो शायद नहीं आया है अखबारों में मैं नहीं कह सकता हूँ कहा आया है कि नहीं लेकिन जातियाँ तो हुई और वहाँ महाराजा साहब चले गए थे उनके जो जो नए प्राइम मिनिस्टर बने वो बिटो तो शेख साहब को प्राइम मिनिस्टर हैं तो दो प्राइम मिनिस्टर हैं कि क्या है मैं भी मजाक में उनको पूछ रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं चाहूँ वो तो मुझको पता नहीं है हाँ मैं तो वहाँ का इंतज़ाम कर रहा हूँ इतना तो है कुछ भी हो दो प्राइम मिनिस्टर हो या एक तो वो भी वहाँ जम्मू में चले गए वो पीछे जम्मू में ये हुआ ये कहने का मतलब तो नहीं है कि उसमें महाराजा ने करवाया कि वो जो नए प्राइम मिनिस्टर हुए उन्होंने करवाया लेकिन हुआ और हुआ वो हमारे लिए शर्मनाक बात है कि हम करें फिर भी उन्होंने अपना दिमाग को बिगड़ने नहीं दिया शेख साहेब ने तो वहां जाकर उठ बोले उन्होंने ये भी कहा कि बुरा हो गया और उसमें जम्मू में भी हिंदू जो वहाँ पड़े हैं उन्होंने उनको पूरा पूरा साथ दिया कि अभी शेख साहब ही ऐसा कह देते हैं तो पीछे उसमें कहना क्या था हमारे तो ये होते हुए भी बताना है काश्मीर को और सारे हिंदुस्तान को कि यही तरीका है कि हिंदू मुसलमान सिख सब एक साथ होकर रह सकते हैं और एक दूसरों का इतबार भी कर सकते हैं ये तो तभी हो सकता है ना कि सब काश्मीर जम्मू दोनों अच्छी तरह से रह सकें तो आज तो इतना ही कह सकते हैं कि उनके तरफ से ये कोशिश तो हो रही है लेकिन उसमें एक एक थोड़ी रुकावट भी है अभी तो वहाँ तो एक तो पहाड़ी मुल्क रहा है। वो चौदह हजार फुट तोड़े हैं वो टीबेट में है लेकिन दस हज़ार तो ज़रूर है ऐसा बहुत ऊँचे पड़ा है और वहाँ तो बहुत बर्फ पड़ता है तो उसमें जाना आना भी कोई आराम से नहीं हो सकता है पाकिस्तान में से तो जा सकते हैं आराम से लेकिन वो तो वो जाने भी दें न भी जाने दें आज तो कश्मीर के बीच में और वो कहो उसको रीडर्स कहो कि पाकिस्तान कहो कि क्या है कुछ भी है लेकिन कुछ कुछ लड़ाई तो चल रही है तो इस हालत में वहां से जाए या न जाए तो अगर ये इंडियन यूनियन ने बहुत मदद दे दी है तो पीछे ये सीधा रास्ता इंडियन यूनियन में से कश्मीर को मिल सकता है या नहीं काश्मीर में कोई ऐसी बड़ी तिजारत नहीं है जो कुछ भी है वो काश्मीर के लोग जो उद्यम करते हैं वो सब बनाते हैं और पीछे बातो फल का तो एक, एक बगीचा है तो फल भी काश्मीर से आते हैं तो वो सब तो कौन लाए कहाँ से लाए वो तो हवाई जहाज से तो सब नहीं आ सकती है चीज़ और हवाई जहाज से वो जो पहुंचने वाले हैं वो भी आवे काश्मीरी लोग वो तो नहीं बन सकता है ऐसे कोई काम थोड़ा बन सकता है तो इसलिए वो रास्ता तो होना ही चाहिए तो, तो पठानकोट से जाकर है तो ईस्ट पंजाब में से वो रास्ता पड़ा है छोटा रास्ता है लेकिन है तो ईस्ट पंजाब में तो आज हम ऐसे बिगड़ गए हैं कि मुसलमान कोई जा नहीं सकता है आराम से ये तो हमारी शर्म की बात है तो आखिर में कश्मीर के जो मुसलमान पड़े हैं वो तो आराम से जा सके तो शेख साहेब मुझको कहते थे कि यही खतरा है वो बड़ा आदमी एक था तो कहते हैं उनको कि शेख साहब आप इस तरह से मुसलमानों को आज नहीं भेज सके हम जाते हैं तो भी हमको दुश्वारी होती है और पीछे लोग पूछ लेते हैं और वो कोई कोई सिपाही ही ऐसा थोड़ा है कोई भी आदमी आ सब समझते है कि मेरा राज है तो वो पूछ लेते हैं कि आपके बगड़ी देखे तो सही छोटी है कि नहीं अगर छोटी है और पीछे दूसरी किसी चीजें पूछ लेते हैं वो खैर है जब अगर वो है और हिंदू है तो लेकिन इतफाक अगर वो मुसलमान है तो खत्म हुआ देखे ऐसा है और इसमें हमारी कितनी शर्म है वो कुछ कर ले वो गवर्नर जनरल साहेब वो चार बैठ के टेबल पर और कुछ कर भी लिया है लेकिन उससे क्या हुआ? अगर जनता बिगड़ी हुई है तो काम तो नहीं बनता है तो इसलिए मैं तो कहूँगा वो सारी इस बंगाल, पंजाब की जनता को अभी बहुत हुआ बहुत हमने खराबियां की और वो खराबियां की लेकिन अभी तो वो भूल जाएं कि हमेशा के लिए यही होने वाला है तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि वो रास्ता तो साफ होना ही चाहिए और उसमें हुकूमत को भी पूरा काम करना है हुकूमत अगर वो ना कर सके और हवाई जहाज थोड़े लश्कर के सिपाही भेज ले उससे हुआ क्या कश्मीर भूखो मरे और कश्मीर को कोई तजारत न हो या तो क्या इंडियन यूनियन है वो कश्मीरियों का पेट भरे तो वो तो हो नहीं सकता है वो तो आज तो हम चकचूर पड़े हैं इसलिए समझते हैं कि हमारे हाथ में करोड़ रुपया आ गया है तो करोड़ रुपया हम उड़ाते हैं इधर उधर सब जगह पे अभी तो मैं सुनता हूँ कि हर एक आदमी को एक नया सेक्रेटरी हो जाएगा उस सेक्रेटरी को तो क्या जान। कि उनको कितना जुर्माया मिलने वाला है इस तरह से हम पैसे उड़ाते रहे तो हमारा तो पीछे खात्मा होने वाला है इसलिए हम तो गरीब मुलक है हम थोड़ा ऐसा ऐसा मुलक है करोड़ों रुपया हमारे पास आते हैं ऐसा तो है ही नहीं हमारे पास तो तांबे के पैसे भी तो बड़ी मुसीबत से आते हैं अगर मैं गरीबों को देखूं तो हाँ अगर अगर ये करोड़पति लोग पड़े हैं ताजे लोग पड़े हैं उसको देखूँ तो वो तो मुठी भर है उसके पास जितना पड़ा है वो तो एक दिन में खत्म हो जाता है ऐसा है बहुत बहुत पैसे पैसेदार है तो भी हुआ क्या हिंदुस्तान सारा पड़ा है उसका खर्च चलाना तो हम इस तरह से तो कर नहीं सकते तो इस कारण हुकूमत को ये देखना होगा कि किस तरह से वो सारा का रास्ता साफ हो सकता है कि जिससे कोई भी आदमी हो वहां से आ सके तो पीछे हमको वहां से काश्मीर से जो गरम कपड़े आते हैं वो मिल सके शाल बनती है वो आ सके कारीगरी जो दूसरी बनती है क्योंकि वहाँ तो बड़ी कारीगरी होती है वो भी आ सके उसके साथ साथ कश्मीर का जो मेवा है वो भी हमको आ सकता है आज तो बड़ी मुसीबत से अगर वहाँ के कश्मीर के सिर किसी को खाना है तो मिल सकता है ऐसे हम बन गए हैं आज और पीछे है काश्मीर आ तो गया है इंडियन यूनियन में कहाँ तक बढ़ सकता है अगर काश्मीर के पास वो रास्ता न रहे तो आखिर में क्या होगा उसका तो मुझको कोई पता भी नहीं चलता है इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं वो भी बात कर दूंगा और एक तीसरी बात कहकर आज का तो मामला मैं खत्म करना चाहता हूँ दूसरा तो है लेकिन दूसरा में नहीं बात करने का वक़्त नहीं रहेगा अभी मेरे पास तो भाषल वो डॉन आ है पाकिस्तान टाइम्स आ जाता है तो वो तो पाकिस्तान के अखबार हैं तो वो तो बड़े अखबार हैं वहाँ के हम उसको ऐसा नहीं कह सकते हैं का डॉन में लिखा है तो क्या है पाकिस्तान टाइम्स में लिखा है तो, तो क्या है वही वो ये कह सकते तो हैं कि जब हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा है वो क्या है या तो डेली क्रॉनिकल में लिखा है मुंबई का उसमें क्या है ऐसा हम कहें तो वो निकमा हो जाता है वो भैं अखबार है मुसलमान पढ़ते हैं और जो अच्छे अच्छे मुसलमान ही उनके से वो तो चलता है तो तो उसमें क्या लिखते हैं तो पढ़ने के लायक तो तो अच्छा जब सरदार साहेब वहां गए और काठियावाड़ में तो जूनागढ़ में चले गए जूनागढ़ में मुसलमान थे उन्होंने भी उनका इस्ते और कहा कि नहीं भले आए अब तो हम नाराज हो रहे थे अभी तो हम आराम से कुछ रह सकेंगे और पीछे तो ये हुआ ना कि अकेला रहा और बासी के इर्द गिर्द में सब जो है वो उनके साथ मिलजुल कर न रहे तो जूनागढ़ कहाँ तक चल सकता था तो वो लोग तो सब राजी हुए और उसमें कोई किसी को मारपीट नहीं हुई कुछ भी नहीं हुआ इस तरह से तो मुझको अच्छा लगा अच्छा वो तो बिल्कुल अहिंसा पर तो कायम नहीं रहे अहिंसा का उन्होंने अखत्याार तो हिंसा अखतियार कर ली लेकिन तो भी वो अच्छी तरह से उन्होंने काम दिया। तो, तो खुश हुआ अभी मैं सुनता हूँ उस अखबारों में है और मेरे पास तार आ गए हैं तो तार भी मुसलमानों ने भेजा है तो वो लिखते हैं कि अभी काठियावाड़ में मुसलमान बहुत जगह हैं सब जगह पर बहुत जगह पे मुसलमान अभी आराम से बेच नहीं सकते हैं काठियावाड़ एक ऐसा कि जिसमें मुसलमान हर जगह पे आराम से पड़े थे और उनको कोई छूटा नहीं था और हाँ वहाँ तो वहाँ तो तगड़े मुसलमान भी पड़े हैं और बलवाखोर भी पड़े हैं तो बलवाखोर को आपस आपस में थी ऐसा नहीं वो रोटी के लिए किसी काम के लिए ऐसे हैं काठियावाड़ है ना तो वो ऐसे लोग तो पड़े थे लेकिन आज आज उनको ऐसा लग गया कि हभी यहाँ रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं या नहीं तो क्या काठियावाड़ में से सब मुसलमान चले जाएं, उनको काट डाले या तो उनको हम हैरान करें कि जिससे भाग जाए तो मेरे लिए तो बड़ी दुश्वारी हो जाती है आखिर भी मैं तो काठियावाड़ में पैदा हुआ हूँ काठियावाड़ में सब लोगों को जानता हूँ राजा लोगों को जानता हूँ और काठियावाड़ में ऐसा हो और पीछे वहां तो मेरा लड़का ही कहो सामल तो सामरदास वहाँ पड़ा है वो तो वहाँ का तो, वहाँ का तो सब कुछ होकर बेच गया है जूनागढ़ का और तो उन्होंने जो एक आरजी हुकूमत बना दी है वो हुत होते हुए और वहाँ काठियावर में ऐसा हो सकता है क्या कि जो मुसलमानों ने कुछ भी नहीं है उसको भी मार डाले और मारना है तो भी वो आरजी हुकूमत कुछ करे लेकिन लोग अगर अपने हाथों में ले लें तो पीछे कहाँ सलामती हो सकती है मुसलमानों के लिए वो मैं नहीं जानता हूँ और इस तरह से वा में चला गया, सब तो फैल जाए फैल जाए तो पीछे हमारा क्या होगा मैं जानता नहीं हूँ वो मैंने तो पढ़ लिया मेरे पास तार आ गए और पीछे मैंने चंद हिंदू को भी पूछा तो वो भी कहते है हाँ भाई वहासन तो हुआ है आरसन के मान्य हुआ की वो वो जलाना तो आग जलाई है वो मुसलमानों के घर की और लू, लूट भी हो गई है इतना तो हम जानते हैं अगर कोई खून हुआ कि नहीं तो हम कह नहीं सकते है औरतों को छीन दिए गए हैं कि वो भी तो हम कह नहीं सकते अगर ये उसमें तो चारों चीज लिखी है डॉन डॉन में चारों चीज लिखी है और और उस ठीक पैमाने पर हुआ है और ऐसी ही बात जो मेरे पास तार आया तो मुझको तो एक तार बताया गया कफलत से दूसरी तार मुझको नहीं बटाए गए लेकिन कहते हैं कि करीब 50 तार से आ गई इधर इद, उधर से मुसलमानों ने भेजा कि देखो तो सही कि तुम्हारे काठियावाड़ में क्या होता है उनको कहने का हक है मुझको लिख सकते हैं काठियावाड़ में क्या होता है और फिर जो तुम्हारा लड़का वो उसमें पड़ा है मैं उनको कहूँ कि कह भाई मेरा लड़का है इससे क्या हुआ मैं तो कोई मेरा लड़का के लिए जिम्मेदार तो न बनू लेकिन मैं दुनिया को कैसे समझा सकता मुसलमानों को कैसे समझा सकता हूँ कि वो समझना सकता है उसमें कुछ मुझको कहना भी नहीं है कहना है वो कहने का उनको हक है सुनावे मुझको हक है कि उस लड़का को भी जो मैं कह सकता हूँ वो सुना तो वो तो उनको मैं कब सुना सकता हूँ आज तो मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा कि आपको कह दूंगा कि अगर काठियाबाद के लोग ऐसे पाजी बन गए हिंदू वहां तो सिख तो है अगर कोई कोई सीख चले गए हो तो दूसरी बात है लेकिन ये सब होता है तो तो वहाँ काठियावाड़ में हिंदू लोग जो पड़े हैं वही ये कर रहे हैं और ऐसे वो पाजी बन जाए और पैसे काठियावाड़ सलामत ले सकता है मैं तो नहीं समझ सकता हूँ मुझको ऐसा ही लगता है कि जूनागढ़ लिया तो सही लेकिन वो जैसे हमने आज़ादी जो तो ली वो खोने के लिए ऐसा मुझको लगता है कि अगर काठियावाड़ में ऐसा हो गया है तो वो लिया तो सही लेकिन खोने के लिए और पीछे मुझको सुनाते हैं कि सरदार जी ने क्या कहा था सरदार जी ने तो ऐसा कहा था जब वहां पहुंच गए तब कि एक मुसलमान बच्चा होगा उसका बाल को भी कोई छू नहीं सकेगा अगर वो काठियावाड़ से वफादार है तो काठियावाड़ से वफादार है मानी इंडियन यूनियन का वो वफादार है तो, तो कोई छू नहीं सकता है और कोई भी एक लड़की छोटी मुसलमान है उसको कौन छू सकता है तो मैं देख लूंगा ऐसा उन्होंने कहा और वो तो सरदार हैं और पीछे होम मिनिस्टर हैं उनको ये सब कहने का हक था तो वो तो कहा लेकिन वो सब कहा गया अगर ये चीज वहाँ बनी है तो वो कहा गया वो मैं पूछूंगा और मेरा दिल मुझको चुहेगा काटेगा की काठियावाड़ में ऐसा हो सकता है क्या क्या और ये काठियावाड़ के लोग ऐसे दीवाने बन गए कैसे बन सकता है और तब पीछे धर्म गया कर्म गया सब गया हमारा चला गया कर्म सब हमारा चला ऐसी बात हो जाती है तो मैं आपको कहता कि मुझको कोई पता नहीं है कि ये हुआ है लेकिन मेरा धर्म था कि आप लोगों को मैं बता दू क्योंकि यहाँ के हमारे अखबारों में वो वैसी चीज आती नहीं है मेरे पास चली आती है और मैं उसको छुपा रखू की तुमने तहकीकात की और बगैर टेखी काट के कैसे कहा तो मैं काट करूं कब समझूं और ये सब कर सकता हूं तो मैंने सोचा कि मेरा धर्म था तो वो चीज़ मैंने सुन ली और ऐसे हुआ और में, इतना भी तो आपको कह लू की लियाकर साहब बैठा था तो मैंने उनको पूछा कि अगर आपकी इजाजत है तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ पूछू तो उसने कहा जरूर जो कहना है कह सकते तो मैं तो ऐसे ही उनके पास गया था तो मैंने पूछा कि काठियावाड़ की बात है आप जानते हैं तो उसने कहा कि मैं तो सब जानता हूँ ऐसा हुआ है तो वो कहते हैं कि मैं तो उसको कहता हूँ कि हुआ तो है चारों चीज हुई है कितने पैमाने पर वो मैं नहीं कह सकूंगा वो कहते हैं और वो तो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के उनकी जबान से निकलता है तो मैं जो डबी जबान से बात कर रहा हूँ लेकिन उन्होंने कहा मैंने उसको पूछा मैंने सोचा था कि आज शाम को आपको ये भी बात कह लूंगा और आपके मार्फट से मुझे सब जान ले कि मेरे दिल पर इसकी कितनी चोट लगती है क्योंकि ऐसा हुआ ना कि तो वो तो मेरा घर है और मेरा घर भी ऐसा ही जल जाता है तो पीछे मेरे लिए कहाँ मौका रहता है और कहाँ लो और पीछे में दिल्ली वालों को क्या सुनाने वाला था अगर काठियावाड़ ऐसे साबित कदम नहीं न सेकट तो, तो मेरे पास तो ऐसा बन गया है कि इर्द गिर्द में सब जगह पे जलता ही रहता है और वो जलता ही रहता है और उसमें मैं साबित रह सकू मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी आदमी किस तरह से जो इंसान है समझदार है वो साबित रह सकता है ये मेरी तो तो दुख की कथा कहो या तो हिंदुस्तान के दुख की कथा है मैंने आपके सामने रखी बहुत